सुखदेव जी कहते हैं ये गुरुजन नहीं है ये तो मास्टर साहब है अब गुरु में और मास्टर में क्या अंतर है ये भी सुन लीजिए किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है काश कृष्ण अब काशी कृष्ण पढ़ाने से सब कृष्ण भक्त हो रहे हैं तो वहां का जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो तो भयभीत हो गया अरे काश कृष्ण पढ़ाने से सब भक्त हो रहे अब सब भक्त हो गए तो क्या किया जाए तो प्रिंसिपल ने मास्टर साहब को कहा टीचर को कहा स्कूल के कि अब आप कहाँ से कृष्ण नहीं अब आप कहाँ से कौआ पढ़ाओ तो क्या मजा उस टीचर की कि वो कहाँ से कृष्ण पढ़ा दे इसी कहते हैं मास्टर और यही कोई गुरुजन को कहते हे गुरुजन हे महाराज कहाँ से कृष्ण नहीं कहाँ से कौआ कहो गुरुजन कहेंगे भाग्य से हम तो कहाँ से कृष्ण ही कहेंगे तो गुरु में और टीचर में बहुत अंतर होता हैगा गुरु कहते हैं जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है ज्ञान की रोशनी कराते हैं भक्ति देते हैं उसे कहते गुरु तो ऐसे सदगुरुदेव महाराज जी को नमन करते हैं तो यहाँ पर सन्नाम अमृत जी प्रहलाद महाराज जी को लेकर चले गए ले। कुछ महीने हुए तो प्रहलाद महाराज जी को घर पर माता पिता से मिलाने के लिए लेकर गए गुरु फैलाद महाराज जी को आदिदिति हिरणा ने अपनी गोद में बिठाया उसके बालों में हाथ फेरने लगे और कहते हैं कि प्रहलाद अब तुमने गुरुकुल में क्या सीखा प्रहलाद महाराज जी भक्तों गुरुजनों की ओर देखते मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव पिताजी पूछ रहे हैं बढ़िया बात और जब हम इनसे कहेंगे तो इन्हें लगी क्या घटिया बात जब इतने प्रेम से पूछ रहे तो बता देना चाहिए तो तो आज प्रहलाद महाराज जी प्रसन्न होकर भगवान की निवेदा भक्ति का उपदेश करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सखा आत्मा आज प्रहलाद महाराज जी बड़ा सुंदर निवेदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं गुरुदेव शीला भक्तिपाद महाराज जब पाकिस्तान आए और स्वामीनारायण टेंपल में थे तो उस समय गुरुदेव शीला भक्तिपाद पाद जी ने निवेदा भक्ति का वाला सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और गुरु महाराज ने ये पैगाम दिया सब भक्तों को कि निवेदा भक्ति के अंदर किसी भी एक भक्ति के सहारे आपका कल्याण हो जाएगा आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है तो मेरा भी सब भक्तों से अनुराध है जितने भी जो आम लोग हैं आप लोग डरे नहीं बहुत बेचारे आगे आना चाहते हैं लेकिन उनका आहार शुद्ध नहीं है तो हमने उनसे कहा कि तुम महामंत्र का जब कर सकते हो जब ऐसा कहा तो बड़े प्रसन्न हुए भैया जब वे रोगी है और रोगी को जब कुछ दवाई दी जाएगी तभी तो उसका रोग दूर होगा तो हमने उनसे कहा कि आप जब कीजिए कोई दोष नहीं है आप कथा को सुने कोई दोष नहीं है भगवत कृपा होगी परिवर्तन आएगा और परिवर्तन नहीं भी आया तो भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता पिछली कथा में आपने सुना भक्तों कि जैसे विष का नाम है विष का काम है मारक तो भगवान का काम है तारक नाम जो तारक चाहे विष थोड़ा लो या ज़्यादा लो वो मारेगा इसलिए भगवान का नाम जितना ले रहे हो वो जाया नहीं जाएगा वो भी तारक है तो निवेदा भक्ति है अब निवे निवेदा भक्ति की चर्चा करते हैं भक्तों कौन किस भक्ति से भवसागर से पार हो गया और किसका किस, किस भक्ति में नाम है तो सबसे पहले है सुनने की भक्ति पहले नंबर पर तो श्रवण भक्ति के अंदर हमारे परीक्षित महाराज जी का नाम आता हैगा जो सुन के भवसागर से तर गए और कीर्तन भक्ति में श्री सुखदेव महाराज जी का नाम आता हैगा तथा कहना भी कीर्तन है महाराज अब कीर्तन का अर्थ क्या होता है जिसमें भगवान का नाम हो और इसलिए भगवान की जब कथा कहते हैं उसमें भगवान के कई नाम आते हैं भगवान की लीलाएँ आती है तो वो कीर्तन भक्ति में आ जाता है इसी कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए श्री सुखदेव महाराज और कीर्तन भक्ति से ही सुखदेव जी भूसागर से पार उतर गए महाराज और तीसरी भक्ति है सिमिरण सिमिरण के अंदर हमारे पेहलाद महाराज जी का नाम बताएगा अब सिमरन के सिमरन कैसे किया जाए आपने जिन कथाओं को कहा और सुना आप ध्यान में बैठ जाओ और कैसा करें कैसा ध्यान करें सिमरन में भगवान वृंदावन में में चला रहे हैं भगवान के कांधे पर पीतांबर है धरे भगवान ग्वाल बालों के संग वृंदावन में घूम रहे हैं जब आप ये ध्यान करोगे तो भगवान की सारी लीलाएं भक्तों आपके नेत्रों में आने लग जाएगी इसलिए सिमरण भक्ति में हमारे पहलाद महाराज जी का नाम आता है महाराज चौथे लंबर पर है चरण सेवा अब चरण सेवा के अंदर किनका नाम आता है तो चरण सेवा में हमारी मैया लक्ष्मी जी का नाम आता है भक्तों जो भगवान के चरणों की सेवा करती है भगवान के चरण दबाती है वो श्री लक्ष्मी जी और पूजन करने में श्री पृथ्व महाराज जी का नाम आता है अर्चन पृथ्व महाराज भगवान का पूजन बहुत करते थे जबकि हे भगवान के अंश भगवान के, के अवतार कहे जाते हैं नौवा अवतार है चौबीस अवतार में पृथ्व महाराज लेकिन पूजन करने में इनका नाम आता है अब महाराज छठे में आता है बंदन बंदन करने में श्री अकुरु महाराज भक्तो अकुजी महाराज कौन है अकुर जी महाराज यदुवंशी है और भगवान कृष्ण के काका जी लगते हैं महाराज अकुर जी के विषय में आप भागवत के दसवें कदम सुनोगे जब कंस ने अकुर जी महाराज जी को कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन भेजा था तो महाराज ये सवेरे गए थे मथुरा से वृंदावन लेकिन संध्या काल हो गया था इन्हें वृंदावन जाते जाते क्यों अरे मार्ग में वंदना करते जा रहते अरे ना जाने कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे या ना करेंगे मैं तो कंस का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ लेकिन जैसे ही उनके सीधे हाथी गुएं और महाराज हिरणों का झुंड गया तो बड़े प्रसन्न हो गए बड़े प्रसन्न हो गए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे शुभ लक्षण दिखलाई दे रहे कि मुझे कृष्ण स्वीकार करेंगे तो इतनी वंदना करते थे इतना भाव करते थे इतनी प्रार्थनाएं उनकी चलती रहती थी तो कहने कारते हैं इसलिए उनका नाम भी आता है निवेदा भक्ति के छठे नंबर पर छवें लंबर पर इनका नाम आता हैगा हमारा सातवां लम्बर आता है दास्यम और दास्यम कौन है आ, आपको मैं क्या कहूँ आप सब भक्त जानते हैं दास्य भक्ति में तो रामदास श्री हनुमान जी का ही नाम आता हैगा